टॉक सूत्र नंबर चौथा प्रश्न रजनीस एसो आमितोमार रागी आमी पूना गेलाम आमी काशी गेलाम लाओ री लाओ संगे डुगडुगी बहुत हंसी आती अब तो डुगडुगी के सेवा कुछ बचा नहीं डुगडगी ही बच जाए तो सब बच गए, डुगडुगी खो जाए तो सब खो गए। तुम डुगडुगी हो जाओ तो सब हो गया आल्लाद नृत्य तुम्हारे भीतर के स्वर नाचने लगे गुनगुनाने लगे तो निश्चित ही फिर हंसी के योग्य है सब सब खोजबीन सब दौड़ धूप भक्त तो उत्सव में मानता है भक्तो उत्सव को ही पूजा और प्रार्थना बनाता है ये जगत एक महोत्सव है इसमें तुम नाहक उदास उदास बैठे हो सम्मिलित हो जाओ सब थिरक रहा है तुम भी थिरको सब नाच रहा है देखो चांदारे देखो वृक्ष पशु पक्षी देखो हवाएं आकाश में घिरे बादल ये बूंदों की टिप टिप सब नाच रहा है यहां थिर कोई भी नहीं सब फुदक रहे सिर्फ आदमी उदास है डुगडी बनो बजो बांसुरी बनो फूटने तो स्वर को झरनों की तरह चांतारों की तरह नाचो इस महत्व नृत्य में सम्मिलित हो जाओ तब जरूर हंसी आएगी हंसी आएगी ना हक इतने दिन उदास रहे ना हक इतने दिन रोए ना हक इतने दिन वंचित रहे जो मिला ही था उसके साथ नाच क्यों ना सके रास हो ही रहा है यह ब्रह्मांड रास की एक प्रक्रिया है तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता बांसुरी कभी बंद नहीं हुई बजी रही है तुम बहरे हुए हो अंधे हुए हो नाच हो रहा है ऐसा नहीं था कि कुछ कभी वृंदावन में हुआ था अब नहीं हो रहा है परमात्मा नाच ही रहा है जिनके पास आंखें हैं वे जहां भी हैं उन्हें वहीं वृंदावन के दर्शन हो जाएंगे हंसी तो आएगी क्योंकि तब पता चलेगा कि हम अकारण ही परेशान थे हंसी अपने पे आएगी हंसी औरों पे भी आएगी जो अभी भी परेशान हैं हंसी आएगी इस सारे खेल पर इसलिए तो भक्तों ने कहा कि यह जगत लीला है ये खेल है इसे बहुत गंभीरता से मत लो गंभीरता ज्ञानी का मार्ग सरलता उत्फुलता भक्त का हंसी तो आएगी क्योंकि फिर जो कहने योग मालूम पड़ेगा उसे कह भी ना सकोगे हंस के ही कहा जा सकता है या रो के कहा जा सकता है वाणी बड़ी छोटी पड़ जाती डुगडुगी बजा के ही कहा जा सकता है सब ए वसल की क्या कहूं दास्ता जब थक गई गुफ्तगु रह गई उस मिलन की रात की कहानी क्या कहूं कैसे कहूं जबान थक गई गुफ्तगु रह गई कहते कहते जवान तो थक गई लेकिन जो कहना चाहते थे वो नहीं कहा जा सका बजाओ डुबडूगी उससे ही कहो नाचो ले लो एक हाथ में और जो तुम्हें नाच के मिलेगा वो किसी शास्त्र से किसी को कभी नहीं मिला नृत्य का अर्थ है गीत का अर्थ है उत्सव का अर्थ है कि तुमने पैर से पैर मिलाए अस्तित्व के साथ तुम ऐसे किनारे पर न खड़े रहे राह के जा रही थी यात्रा रथोत्सव हो रहा था तुम भी सम्मिलित हुए नाश्ता जा रहा है अस्तित्व प्रतिपल तुम क्यों बैठे किनारे कैसे उदास कैसे हताश उठो लौटाओ अपनी थिरक इस नाचते हुए रासमंडल में सम्मिलित हो जाओ खो जाओगे उस नृत्य में तुम ना बचोगे डुगडुगी बजेगी तो तुम ना बचोगे भक्त खोने की तैयारी रखता ज्ञानी अपने को बचाता निखारता भक्त अपने को डुबाता और खोता मिलते ही किसी के खो गए हम जागे जो नसीब सो गए हम जब वस्तुता भाग्य जागता है जब वस्तुता वर्षा होती जब वस्तुता अमृत के द्वार मिलते तो तुम नहीं बचते कोई आज तक परमात्मा से मिला थोड़ी मिलने के पहले ही खो जाता मिलने की पहली शर्त खो जाना है मिलते ही किसी के खो गए हम जागे जो नसीब सो गए हम भक्त के लिए प्रतिपल प्रतीक्षा का है वो राह देखी राह कब आ जाएंगे उसके प्रीतम कहा नहीं जा सकता आज आएंगे वे गीतों को जरा चुप कर दो चांद को नब से उतारो और द्वारे धर दो चल के आते हैं थके होंगे चरण धोने को आंसू यह कम है जरा आंख में सबनम भर दो चल के आते हैं थके होंगे चरण धोने को आंसू यह कम है जरा आंख में सबनम भर दो भक्त भगवान है या नहीं ऐसी जिज्ञासा ही नहीं करता भगवान आ ही रहा है भक्त को प्रश्न ही नहीं उठा है भगवान के होने न होने का जिसको प्रश्न उठ गया वो श्रद्धा न कर पाएगा हम भक्त की तरह पैदा होते फिर विनष्ट हो जाते इसे थोड़ा समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा भक्त की तरह पैदा होता है होना ही चाहिए क्योंकि स्त्री के गर्भ से पैदा होता है हृदय के पास धड़कता हुआ पैदा होता है होना ही चाहिए प्रत्येक बच्चा भक्त की तरह पैदा श्रद्धा से भरा स्वीकार भाव से हाँ हर बच्चे का स्वर है धीरे धीरे ना सीखता है नहीं सीखता है नकार सीखता है नास्तिकता सीखता है नास्तिकता सीखी जाती है आस्तिकता हमारा स्वभाव है नास्तिकता हम बाहर से सीख लेते हैं जीवन के कड़वे मीठे अनुभव जीवन की धोखाधड़ी हमें नास्तिकता के लिए तत्पर कर देती संदेह हम सीखते हैं श्रद्धा हम लेकर आते नास्तिक कोई पैदा नहीं होता नास्तिक निर्मित होते आस्तिक पैदा होते हैं आस्तिक हमारा स्वभाव छोटा बच्चा नहीं कहना जानता ही नहीं कुछ भी कहो हां कहता अभी उसने नहीं सीखी नहीं अभी जीवन ने उसे इतना दुख नहीं दिया कि वो नहीं कहे अभी इनकार उसे आया नहीं अभी किसी ने धोखा धड़ी नहीं की अभी किसी ने वंचना नहीं की किसी ने जेब नहीं काटी किसी ने उसे सताया नहीं अभी वो ना कहे कैसे आस्तिकता स्वाभाविक है भक्ति हम लेके आते संदेह हम सीखते संदेह बाहर से उधार मिलता है अगर तुम्हारे मन में प्रश्न है तो तुम्हें फिर ज्ञान के रास्ते पर थोड़ी यात्रा करनी होगी अगर कोई प्रश्न नहीं है जीवन में और तुम्हारे मन में संदेह सहज नहीं उठता आदत गहरी नहीं हुई संदेह की तो फिर कोई भी अड़चन नहीं है तुम इसी क्षण परमात्मा के मंदिर में प्रविष्ट हो सकते हो द्वार दरवाजे बंद भी नहीं